महाभारत शांति पर्व सततमो शमोध्याय ब्राह्मण का नागराज से बातचीत करके और उच्च व्रत के पालन का निश्चय करके अपने घर को जाने के लिए नागराज से विदा मांगना ब्राह्मण उश्चर्य नात्र संदेह सुप्रेत भुजंगम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 स्वस्थतेमरणीजो भवता सम्प्रेषण नि शिरोमणे आपका कल्याण हो अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा यदि आपको मुझे कहीं भेजना हो या किसी काम में नियुक्त करना हो तो ऐसे अवसरों पर मेरा अवश्य स्मरण करना चाहिए नागवाच अनुक्तागत कार्यम के प्रस्थित भवान उचताम धिहत्कार्यम जदर्थम तमिहागत नाग ने कहा विप्रवर आपने अभी अपने मन की बात तो बताई ही नहीं फिर इस समय आप कहाँ चले जा रहे हैं आपका जो कार्य है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं उसे बताइए तो सही उक्तानुक्त कृते कार्य हे मा मा मंत्र मैया प्रत्यभ्यनुात तथो यथि सुव्रत उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विश्रेष्ठ आप कहें या न कहें मेरे द्वारा जब आपका कार्य सम्पन्न हो जाए तब आप मुझसे पूछकर मेरी अनुमति लेकर अपने घर को जाइएगा न माम मेवलम दृष्टवा त्यक्तवा प्रणयवाणी गंतुमर मरहति विप्र से वृक्ष मूलघ तो यथा ब्रह्म से आपका मुझ में प्रेम है इसलिए वृक्ष के नीचे बैठे हुए बटोही की तरह केवल मुझे देखकर ही चल देना आपके लिए उचित नहीं है चाहम दृठ भवान मई न संशय लोको यम भवतः सर्व का चिंता मई तेर विप्रवर आप में मैं हूँ और मुझ में आप हैं इसमें संशय नहीं है निष्पाप ब्राह्मण यह समस्त लोक आपका ही है मेरे रहते हुए आपको किस बात की चिंता है ब्राह्मण वाच एवेतन महाप्राज विदितात्मन भुजंगतिक्रांता स्वया देवा सर्भथ वह यथा तथम ब्राह्मण ने कहा महाप्राज्य आत्मज्ञानी नागराज यह इसी प्रकार है देवता भी आपसे बढ़कर नहीं है यह बात सर्वथा यथार्थ है स एवं स एवाहम यो हम, हम स तो भवानपी अहम भवास भूता गता सदा आपने सूर्यमंडल में जिन पुरुषोत्तम नारायण देव की स्थिति बताई है मैं आप तथा समस्त प्राणी सदा जिसमें स्थित हैं वही आप हैं वही मैं हूं और जो मैं हूं वही आप भी हैं आशे तुम भोग पते संशय पुण्य संचय सोहमुच्छो श्याम था नागराज मुझे पुण्य संग्रह के विषय में संशय हो गया था मैं यह निश्चय नहीं कर पाता था कि किस साधन को अपनाऊं, किंतु अब वह संदेह दूर हो गया है साधो अब मैं अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उच्च व्रत का ही आचरण करूंगा। करूँगा इसमें निश्चय कारणमोत्तम आमंत्र आम भद्रम ते भुजंग महात्मन यही मेरा निश्चय है आपके द्वारा मेरा कार्य बड़े उत्तम ढंग से संपन्न हो गया भुजंगम मैं कित हो गया आपका कल्याण हो अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ ये श्री महाभारते शांतिपर्वणी मोक्षधधर्म परवड़ी उच्छवृत्तिपाख्या चतुष्टिकत तपोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में उच्च वृत्ति का उपाख्यान विषय तीन सौ चौसठवा अध्याय पूरा हुआ